कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के दस मंत्रों का विचार हो चुका है ग्यारहवें मंत्र का विचार होना है ये कहा गया था दसवें मंत्र में पूर्वाध में उपाधि कार्यक्रम संघात में स्थित चेतन तथा माया रूपी उपाधि से उपहित चेतन अलग अलग नहीं स्वरूपतः एक हैं और ऐसी स्थिति होने पर भी जो इन्हें उपाधि के भेद के कारण अलग अलग समझता है और वास्तविक ही भेद समझता है अविद्या के कारण प्रतीयमान जो उपाधि और उस उपाधि के साथ रहने वाले चैतन्य स्वतः ही भिन्न भिन्न है उनका भेद पारमार्थिक है वास्तविक है उसकी निंदा करते हुए श्रुति ने कहा भेद दर्शन की कि मृत्यु समृत्युमापनोती इह नानी वश्यति उत्तरार्ध में तो भेद दर्शन का अनर्थ रूपी फल बता करके ये कहा गया तात्पर्य कि भेद आत्म भेद न देखे आत्म एक तो का ही प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करें अब वो एक ग्रहण कैसे होगा इसे बताया जा रहा है और आत्मा यदि वस्तुतः एक ही है और इस मंत्र का तात्पर्य बताते हुए कहा कि अद्वैत ब्रह्म का ग्रहण करें यानी ज्ञान प्राप्त करें किसको बता रही है श्रुति आत्मा को ही जीवात्मा को कह रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो जीवात्मा और परमात्मा यदि अलग अलग नहीं है एक ही है तो जीव के ज्ञ के रूप में परमात्मा का उपदेश और परमात्मा को जानने के अधिकारी के रूप में जीवात्मा को श्रुति उपदेश कर रही है यह ग्यात्री ज्ञेय भाव परमात्मा तथा जीवात्मा में समझ करके ना श्रुति बता रही है कि परमात्मा का एकत्व दर्शन करो तो ये ग्ञात्री ज्ञेय भाव कहा से आया यदि आत्मा का भेद नहीं है तो इस प्रकार की आशंका का समाधान किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यह गात्री ज्ञेय भाव अज्ञान से है अज्ञान के परिणाम माया तथा कार्यकरण संघात तो रूपी उपाधि के कारण य भेद न होता हुआ भी औपाधिक रूप से प्रतीत हो रहा है, आरोपित हो रहा है अज्ञानी को और जिनको ये भेद अज्ञान के कारण प्रतीत हो रहा है उनका यह भेद दर्शन समूल निवृत्त हो जाए इसके लिए अभेद दर्शन करने का उपदेश कर रही है इसे कहा जा रहा है कि जब तक भेद दिखाने वाली अविद्यावृत्त नहीं होती उससे पहले तक अविद्यावृत्ति के पहले तक वो निवृत्त होगी ब्रह्मात्म एकत्व तो बोध से तो ब्रह्मात्म एक बोध जिनको नहीं हो रहा है एक आत्मदर्शन सर्वत्र नहीं हो रहा है उन्हें श्रुति कह रही है अज्ञानी को कि मन से वह इदम वह अज्ञानी अद्वैत ब्रह्म का ग्रहण किससे करे तो उसका उपाय बता रही है ग्यारे मंत्र का उच्चारण कर्ल मनसैवेदमातव्यं निहना किंचन मृत्यो स गच्छति य ईह न पश्यति तो इदं मनसा मनस ये, ये सरो नाम ब्रह्म का परामर्शक है। जो प्रकृत अद्वैतब्रह्म उसे याने वह जानने योग्य है अधिकारी उसे जाने तो कैसा जानेगा तो मनसा तो मन से जाना जाता है दृश्य ते प्रग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी पहले भी कहा है कोई मन रूपी साधन बताया जा रहा है लेकिन कैसा मन तो वहां पर कहा था बुद्धि का विशेषण आग्रिया और सूक्षमा एकाग्र तथा सूक्ष्म बुद्धि वही विशेषण यहां मनसा का भी समझना इसलिए संस्कृत मन संस्कृत कहते हैं संस्कार संपन्न मन को और क्या संस्कार तो जिसको जानना है उसके संस्कारों से संस्कारित मन तो जानना है अद्वितीय ब्रह्म को और उस अद्वैत के संस्कार से संस्कारित मन अद्वैत ब्रह्म का संस्कार जिस मन में है ऐसे मन से ब्रह्म आत्मरूप से जाना जाता है ज्ञात्री गात्री भाव रहित जो ब्रह्म है वह मय के रूप में स्फुरीत होता है जो निर्विशेष अद्वैत ब्रह्म है उसके संस्कार से संस्कारित मन से वो संस्कार किससे प्राप्त होंगे तो जो अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपल अनुभव कर रहा है वो है ब्रह्मनिष्ठाचार्य और उनके द्वारा उपदिष्ट तत्वमशादी वाक्य हैं आगम तो आचार्य आगम इनसे संस्कृत मन इनसे वो अद्वैत के संस्कार मिलेंगे अद्वैत ब्रह्म के। तो ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के द्वारा उपदिष्ट तत्वशादी वाक्य रूप आगम से संस्कारित मन का मतलब श्रवण हो गया है तो फिर वेदांत का तात्पर्य निर्धारण हो गया अद्वैत ब्रह्म को बताने वाले प्रमाणभूतों ज्ञानकांड का परम तात्पर्य ब्रह्मात्म एकत्व में ही है ये निश्चय होने तक यह तात्पर्यावधारण कहलाता कहला है श्रवण यानी विचार होता है उपनिषदों का और ये हो गया है जिसका माना जाता है उसका मन आचार्य आगम के द्वारा संस्कृत है वेदांत जीव ब्रह्म भेद को नहीं भेदा भेद को नहीं अपितु अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं ये वेदांत का तात्पर्य अवधारण हो चुका है जिस मन में वो मन है संस्कृत मन और उस मन से अद्वैत अद्वैतम ब्रह्म आप अद्वैत ब्रह्म जाना जाता है तात्पर्य अवधारण हो गया लेकिन नहीं हो पा रहा है साक्षात्कार अनुभव संशय हो रहा है वेदांत के तात्पर्य का विषय भूत अद्वैत ब्रह्म में कि मैं ब्रह्मरूप कैसे हो सकता हूं करके तो वो जो संस्कृत मन है वेदांत के प्रति अस्थावान मन है उससे मनन किया जाएगा वह मनन में प्रवृत्त होगा ऐसी ऐसी युक्ति खोजेगा कि जिससे ब्रह्मात्म एकत्व दृढ़ हो और ब्रह्म तथा आत्मा के भेद की बाधक जो युक्तियां हैं ऐसी ऐसी युक्तियों से चिंतन होगा उससे जो संशय है प्रमे विषयक वह निवृत्त होगा लेकिन इसके लिए पहले तात्पर्य अवधारण होना जरूरी है तब मनन में प्रवृत्त होगा वो तो नहीं तो संस्कृत मन नहीं है तो मनन नहीं कर पाएगा वेदांतार्थ का वो भेद संस्कारों से संस्कारित मन है तो तार्किक जैसा आत्म आत्मस्वरूप बताते हैं वैसा चिंतन करना शुरू करेगा ब्रह्मात्म एकत्व विषय चिंतन होगा संस्कृत मन से वो मनन तब भी साक्षात्कार नहीं हो रहा है विपरीत भावना के दृढ़ होने से तो हो आचार्य आगम से संस्कृत मन यदि है तो क्या करेगा निधि में प्रवृत्त होगा ब्रह्मात्म एकत्व का निरंतर अनुसंधान करेगा और उससे विपरीत भावना निवृत्त होगी तो आचार्य आगम से संस्कृत मन से प्रमेय विषयक संशय रूपी प्रतिबंधक का निवर्तक मनन रूप साधन होगा ठीक ठीक और विपरीत भावना रूपी जो प्रतिबंधक है उसकी निवृत्ति का साधन निधि भी ठीक ठीक होगा इसके लिए संस्कृतेन मनसा एवं श्रवण संपन्न हुआ है तब संस्कृत मन माना जाता तो संस्कृतेन मनसा एवं अद्वैतम ब्रह्म तो संस्कृत मन से ठीक ठीक मनन निधि होगा तो संशय विपर्य रूप प्रतिबंधकों से रहित मन होने से फिर तत्वशादी वाक्य स्फुरित होगा उस मन में तो अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार होगा यह है आप्ति, प्राप्ति, आप यानी ज्ञातव्यम ज्ञान होगा और इस ज्ञान से जिस समय अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार का उदय होगा सारे साक्षात्कार में प्रतिबंधक दोषों से रहित मन से शुद्ध मन से तो जो जीव ब्रह्म में भेद दिखाने वाली अविद्या है अनिर्वचनीय वह बाधित होगी निवृत्त होगी और निमित्तापाय नैमित्तिक अप के अनुसार जब भेद दर्शन का निमित्त भूता अविद्या अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार के उदय के साथ साथ निवृत्त हुई तो फिर नहीं भेद दर्शन नहीं रहेगा निमित्त के न रहने से नैमित्तिक भेद दर्शन भी निवृत्त होगा उसे कहा जा रहा है द्वितीय पाद में निह इह एने नाना स्थिति किंचन इने अस्मिन ब्रह्मणी परमार्थत नाना याने भेद किंचन यानि अनुमात्रोपी नास्ती थोड़ा भी भेद नहीं है सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित ब्रह्म है और देश काल वस्तु से अपरिछिन्न है ऐसा ब्रह्म होता हुआ भी उसमें देश तह, काल देशतः कालतः वस्तुतः परिछिन्नता जातीय विजातीय स्वगत भेद दिखाने वाली जो अविद्या थी वह अविद्या चली गई तो फिर सब प्रकार के भेदों से रहित अद्वैत ब्रह्म ही स्फुरित होता रहेगा इसलिए कहा ब्रह्मणी किंचन नाना नास्ति ऐसा अनुय करना यह यानी अद्वैते ब्रह्मणी किंचन यानी थोड़ा भी नाना यानी भेद नास्ती है नहीं लेकिन यह बिल्कुल करामल कुस्पष्ट होगा अविद्या की निवृत्ति होने पर और अविद्या की निवृत्ति होगी अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक साक्षात्कारात्मिका वृत्ति का उदय होने पर और वह उदय होगा साक्षात्कार के प्रतिबंधक सारे दोषों से रहित मन होने पर सब दोषों से रहित मन को कहा गया संस्कृत मन उस मन से आपतव्यम यानी ज्ञातव्यम ब्रह्म है तो ऐसा होने पर भी जो अविद्या से अवृत नेत्र वाला है ज्ञान नेत्र वाला मूढ़ है अविवेकी है वह आचार्य आगम से अपने मन को संस्कृत किए बिना फिर भेद दर्शनी करता और उस भेद दर्शन को सत्य समझता है तो उसका फल क्या होता है तो कहते ये व पश्यती तो ने अवैते ब्रह्मी भेदरहित्रह्म मेनाव्य भेद तो न होते हुए भी भेद भेद देखता देखता है सत्य भेद देखता है स मृत्यो मृत्यु गच्छति तो उसे संसार की ही प्राप्ति होती है उसका इस अनर्थ प्राय संसार में बार बार जन्म मरण होता है तो ये कहते हैं भाष्य को देखिए प्राक एकत्व विज्ञात ब्रह्म में ज्ञात्री के भेद न होने पर भी एकत्व ज्ञान से पहले एकत्व विषयनी अविद्या विद्यमान होने से उससे जीवात्मा ज्ञाता के रूप में और ब्रह्म ज्ञे के रूप में प्रतीत होता है और ब्रह्म को ज्ञ के रूप में जीवात्मा को ज्ञाता के रूप में समझ करके श्रुति जीवों की हितैषिनी जीवों को बता रही है कि ये जो भेद रहित ब्रह्म है उसे अद्वैत संस्कार से संस्कारित मन से जाना जाता है इस अभिप्राय से कहते हैं आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा मन शब्द से लिया जा रहा है आचार्य आगम संस्कार से संस्कारित मन आचार्य के द्वारा उपदिष्ट आगम तत्वमशादी शास्त्र और उससे संस्कारित मन होगा एकत्व तो संस्कार से संस्कारित मन और इदम यानी ब्रह्म हां। वो ब्रह्म कैसा है एक रसम यानी ज्ञात्री ज्ञावादि रहित जो ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म है वह आप्तव्यम यानी ज्ञातव्यम वो ज्ञान का प्रकार है कि आत्म नान्यत अस्ति इति। आत्मा को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं आत्मा ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है सर्व खलु इधम ब्रह्म ईशावाश्यम इदम सर्व ऐसा वासुदेव सर्वमित ऐसा ब्रह्म को जानना चाहिए अनात्मा नाम की कोई कार्य कारणात्मक को वस्तु है नहीं। ब्रह्मा ही नहीं ब्रह्म ही ब्रह्म है वो ब्रह्म मैं हूं तो आपते ये प्रथम पात की व्याख्या हो गई पूर्व में नान्यद अस्ति इति यहाँ तक प्रथम पाद की व्याख्या हो गई अब निह नानास्ति किंचन की व्याख्या करते हैं आपते च ना तो प्रत्युपस्थापि का आविद्यावाद जब ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो साक्षात्कार उदय काल में ही भेद दर्शन की कारणभूता जो अविद्या है इसलिए नानात्व प्रत्युपस्थापिका अविद्याया। नानात्व प्रत्युपस्थापिका ये अविद्या का विशेषण है उसका अर्थ है नानात्व यानि भेद को उपस्थापित करने वाली भेद को दिखाने वाली जो अविद्या है वह निवृत्तवाद जैसे ही ब्रह्म आपती हुई यानी ब्रह्म साक्षात्कार हुआ तो अविद्या अविद्यावृत्त हो गई साक्षात्कार समकाल में ही तो फिर यह शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्मणी नाना या नास्ती किंचन यानि अनुमात्र थोड़ा भी भेद है नहीं किसी भी प्रकार से ब्रह्म में कोई भेद नहीं है तो यु पुनः अविद्यातिमर दृष्टि न मुंचती और जो अब ये उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करता है मृत्यु स इत्यादि में जो चौथा पाद है यह नाने व पश्यती इसकी पहले व्याख्या कर रहे हैं अर्थक्रम के अनुसार तो यस्तु पुनः अविद्यातिमृषि न तो अज्ञान रूपी दृष्टि को नहीं छोड़ता याने, अज्ञान भेद दर्शन नहीं छोड़ता है, है। वह इह यानी ब्रह्मणी नान तो वास्तविक भेद दर्शन करता है हरेक शरीर में चैतन्य को अलग अलग समझता है स मृत्यो मृत्यु वह जन्म मरण को प्राप्त होता ही है अपि स्वल्पम रोपयन तो थोड़ा भी भेद आरोपित करता है और उसे सत्य समझता है तो वह जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता उसका जन्म मरण रूपी अनर्थ अवश्यम भावी है बारवें मंत्र का अवतरण भाष्य है पुनरपी तदेव प्रकृत ब्रह्म आह और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका अवतरणटी अंगुष्ठ अंगुष्ठपरी जीवमनू ब्रह्म भाविधा अंगुष्ठ मात्रस्य अंगुष्ठमात्रवक्ष ब्रह्म परम एव वाक्यम इत्या पुनरपि तदेव इति तो ये जो आने वाले मंत्र हैं अब उपसंहार हो रहा है ना एक प्रकार से कुल पंद्रह मंत्री में तो बारह मंत्र तो हो गए चार मंत्र बचे हैं ये उपसंहार मंत्र है तो इसमें ब्रह्म का ही निरूपण किया जा रहा है इसलिए कहते हैं पहले भी ब्रह्म का निरूपण हुआ फिर से जो प्रकृत ब्रह्म है निर्विकार चेतन रूप उसी का कथन श्रुति शब्दांतर से कर रही है निरूपण का प्रकार और शब्द ये भिन्न हो रहे हैं लेकिन निरूप्य मान वस्तु वही है तो पुनरअपी तदेव प्रकृत ब्रह्म आह ये कहा तो कहा यदि ये, ये आने वाले वाक्य ब्रह्म परक है अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि तो इसमें अंगुष्ठ मात्र शब्द का अर्थ होता है अंगूठे के परिमाण के बराबर परिमाण है जिसका तो परिमित ब्रह्म हो जाएगा परिचिन ब्रह्म हो जाएगा और तो ब्रह्म तो अपरिछिन्न है व्यापक है और यहाँ अंगुष्ठ मात्र ये जो विशेषण है इसका ब्रह्म के साथ वय नहीं हो पाएगा इसलिए विशेषण जिसके साथ अन्वित हो सकता है मानना चाहिए उसका प्रतिपादन इस मंत्र से हो रहा है न कि ब्रह्म का ब्रह्म तो अपरिमित है और परिमित ब्रह्म बताने वाला जो अंगुष्ठ मात्र विशेषण है इसका अपरिमित ब्रह्म के साथ विरोध है इस प्रकार की आशंका भी इस आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर जीव भी यद्यपि स्वतः ब्रह्म ही है अपरिचिन्न नहीं है लेकिन उसकी उपाधि जो अंतकरण है और उसका जो गोलक है अंतकरण का वो तो है हृदय हृदय तो रूपी गोलक का परिमाण है अंगुष्ठ अंगुष्ठ परिमाण वाला है हृदय पुंडरिक और वह है गोलक अंतकरण का और तदउपाधिक है चैतन्य तो अंगुष्ठ परिमाण हृदय रूपी गोलक में स्थित अंतकरण उपाधि वाला जीव होने से जीव को अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है वह अंगुष्ठ परिमाण जो जीव है उसका अनुवाद करके तो जीव की परिच्छिता बताना श्रुति को विवक्षित नहीं है वो तो बिना उपनिषदों का अध्ययन किए अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि हम परिचिन हैं, यहाँ है अन्यत्र नहीं है यह ज्ञान प्राणी मात्र को है देह जहां है वहीं पर अपना अस्तित्व समझना और जहां देह नहीं है वहां अपना अभाव समझना यह ज्ञान जो वेदांत नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी है ये अविद्यक ज्ञान है आत्मविषयक भ्रांति है अविद्यक ज्ञान होता है भ्रांति इस भ्रांति को मिटाने के लिए अविद्यक अनुभवों से प्रतियमान जो परिचिनत्व तो है जीव का उसका अनुवाद करके श्रुति उसमें अपरिछिन्न ब्रह्म भाव का विधान कर रही है ज्ञापन कर रही है बता रही है कि जो आविद्यक ज्ञान से दृष्टि से प्रतीत होता है परिच्छिन्न वह स्वतः अपरिचिन्न ब्रह्म ही है ये बताना श्रुति को अपेक्षित है विवक्षित है इसलिए अनुवाद्य आनुवा, जो जीव है उसके विशेषणभूत अंगुष्ठ मात्र का यानि अंगुष्ठ परिमाण का यहाँ पर उपदेश विवक्षित नहीं अपितु अंगुष्ठ परिमाण अविवक्षित है तो बाकी सब शब्द अंगुष्ठ परिमाण इस विशेषण को छोड़ करके बाकी सारे पद ब्रह्म में समन्वित होते हैं और अंगुष्ठ परिमाण ये ब्रह्म में समन्वित नहीं हो रहा है इसलिए यहाँ पर कहा टीका में कि विधियमान जो ब्रह्म भाव है उसके साथ अंगुष्ठ परिमान का विरोध जो प्रतीत हो रहा है वह विरोधी विशेषण विरुद्धतया प्रतिमान विशेषण अविवक्षित है विवक्षित नहीं है इसलिए यह वाक्य बाकी सारे पद ब्रह्म में समन्वित ठीक ठीक हो रहे हैं तो ब्रह्म परक ही है ये लिखा टीका में कि अंगुष्ट परिमाणम जीवम अनुद्य अंगुष्ट परिमाण वाले जीव का अनुवाद करके ब्रह्म भाव विधानात् ब्रह्म स्वरूप का विधान जीव के किया जा रहा है विधान यानी उपदेश इसलिए विधियमान जो ब्रह्म भाव है विधियमान का अर्थ जैसे कर्म विधियमान होता है विधेय होता है पुरुष प्रयत्न साध्य होता है ऐसा पुरुष प्रयत्न साध्य नहीं समझना विधियमान यानी उपदिश्यमान तो उपदिश्यमान जो ब्रह्म है उसके साथ अंगुष्ठ परिमान का विरोध है तो विधियमान विरोधात्म अंगुष्ठ मात्रस्य अंगुष्टमात्र तो अपरिचिन्न ब्रह्म भाव के साथ अंगुष्ठ परिमाण का विरोध होने से अंगुष्ठ परिमाण अविवक्षित है। ब्रह्म परम एव वाक्यम अंगुष्ठ मात्र पुरुष इत्यादि वाक्य ब्रह्म परक ही है इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह अवतरण लिखा कि तदेव प्रकृत ब्रह्म आह फिर शब्द से श्रुति प्रकृत ब्रह्म का ही उपदेश कर रही है अपरिचिन्न ब्रह्म का ही उपदेश कर रही है तो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य विजुगुप्सते भूतभव्य तीजुगुसते अंगुष्ठ मात्र शब्द एक प्रत्यय है मात्रच प्रत्यय होता है परिमाण अर्थ में इसलिए अंगुष्ठ है परिमाण जिसका उसे अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है तो अंगूठे के परिमाण के तरह परिमाण है जिसका वो कहलाएगा अंगुष्ठ परिमाण अंगुष्ठ मात्र वो कौन है तो पुरुष का विशेषण है और पुरुष शब्द का अर्थ है पूर्णम अने सर्वम इति पुरुष ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो सारा संसार जिससे पूर्ण है व्याप्त हैं पूरे संसार में जो पूर्ण है जो यानी काल वस्तु से अपरिछिन्न है जो उसे पुरुष कहते हैं उसका विशेषण है अंगुष्ठ मात्र इसलिए वो तो अविवक्षित विशेषण है उस अपरिचिन्न पूर्ण पुरुष की मय के रूप में उपलब्धि अंगुष्ठ परिमाण वाले हृदय स्थ करण में होती है अनुभूति इसलिए उसे अंगुष्ठ मात्र कहा जा रहा है वो है कहाँ तो कहते मध्य आत्मनि तिष्ट वह अपरिचिन्न ब्रह्म शरीर में स्थित है तिस्त यानि भवति वो कहाँ तो मध्य आत्मनिकार्थ है शरीर है इस शरीर के अंदर है शरीर के अंदर कहाँ है हृदय तो में है हृदय गोलक है मन का और मन उपाधि वाला वह ब्रह्म है इसलिए मन के साक्षी के रूप में अंतर्यामी के रूप में वह स्थित है अहम आत्मा गुणा सर्वभूता आशय शब्द का अर्थ है अंतकरण तो सब प्राणियों के आशय में यानी करण में मैं आत्मा के रूप में स्थित हूं ये भगवान ने कहा गीता में इसलिए यहां पर कहते हैं कि मध्य आत्मनितिष्टी और जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष शरीर के बीच में स्थित बताया उसे भूत भव्य से ईशानम ऊपर से जोड़ देना विजानाती तो जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदय में स्थित है आत्मा के रूप में उस आत्मा को हृदय स्थात्मा को भूत भव्य ईशानम विजानाती विजानाती पद का अध्यय करना तो जो अहम अर्थ है शरीर के बीच में स्थित हृदय में स्थित पुरुष तत्वशी वाक्यार्गत तमर्थ हैं और उसे केवल वहीं पर सीमित न देख करके भूतभव्य से ईशानम पश्यति यानी अनुभवतीजाती यह बीजाती और यह का अध्यार करना तो भूत भव्य ये वर्तमान का भी उपलक्षण है तो काल त्रय से परिचिन्न सारे संसार का जो ईशान है नियामक है वो है परमात्मा अंतर्यामी और वह मैं हूं ऐसा जानता है केवल अंगुष्ठ परिमाण मात्र मैं हूँ ऐसा नहीं अभी तू भूत भव्य का ईशान जो शोधित तदर्थ है सर्वांतर्यामी है वो मैं हू मैं केवल एक वेष्टि कार्यक्रम संघात में अंगुष्ठ परिमाण जीव नहीं हूं अभी तु तदर्थ जो ब्रह्म है वो हूं ऐसा विजानाती यानी अनुभवती यह अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव प्राप्त करता है जो उसका फल क्या है तो कहते यह शब्द का अध्ययन किया तो स का भी अध्याय करना स ततो न विजुगुप्सते ऐसे लगाना तो स यानी वह विवेकी ज्ञाता अनुभवीता अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव जिसको हुआ है वह तत यानी तस्मात्म ब्रह्मास्मी इत्याकारक अनुभव से न विजुगुप्सते का अर्थ है फिर उसे अपने सुरक्षा की इच्छा नहीं रहती ब्रह्म को अपनी सुरक्षा की इच्छा होती है कि नहीं होती है ब्रह्म को अपने सुरक्षा की इच्छा होती है कि नहीं होती है तो इसलिए कि उसे किसी से भय ही नहीं है भय की आशंका ही नहीं है वो तो अकेला है द्वितीय भयम भवती तो ब्रह्म को किसी से भय ही नहीं है ब्रह्म के भय का कोई हेतु ही नहीं है तो फिर किससे सुरक्षा की इच्छा रहेगी जिसे पदे पदे डराने वाला निमित्त उपस्थित हो उसे तो उन भय के निमित्तों से सुरक्षित रहने की इच्छा रहेगी होगी तो जो अपने आप को कार्यक्रम संघातरूप समझता है वेष्टि कार्यक्रम संघातरूप तो ये तो कहीं का भक्ष्य है इसको तो नष्ट करने वाला सर्प है सर्पदंश होगा तो सर्प सामने दिखेगा तो उससे भी सुरक्षित रहने की इच्छा होगी बिच्छू काटेगा तो दर्द होगा तो उससे भी सुरक्षित रहने की इच्छा होगी व्याघ्राधि खा लेंगे तो उनको देखेगा भाग जाएगा सुरक्षा की इच्छा करेगा तो जो व्याघ्रादि से नष्ट होने वाला है उनसे तो सुरक्षित रहने की इच्छा उसे होगी जो अपने आप को विनाशी अनुभव कर रहा है अनर्थ के निमित्त संसार में देख रहा है अपने अनर्थ के निमित्त उन अनर्थ के निमित्तों से अनर्थ हमें उपलब्ध न कराया जाए ऐसी इच्छा रहेगी लेकिन ब्रह्म का तो कोई अनर्थ उपस्थापित करने वाला है ही नहीं और स्वतः भी ब्रह्म का विनाश होता नहीं है इसलिए ब्रह्म में बीजुगुप्सा नहीं होती तो जो शरीर में रहते हुए भी अपने आप को शरीर रूप न समझ करके ब्रह्मरूप अनुभव कर रहा अहम ब्रह्मास्मि या साक्षात्कार हुआ है जिसको तो उसकी अहंता निर्भय ब्रह्म में स्थित हो गई है ब्रह्मनिष्ठ है जो उसे भी विजुगुप्सा नहीं रहेगी इसलिए कहते हैं स न विजुगुप्सते स यानी वो ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी ततः यानी ब्रह्मज्ञानात् ज्ञानात अनंतरम न विजुगुप्सते है न नीजुगुप्सत अपने को बचाने की इच्छा नहीं करता क्योंकि उसका जो स्वरूप है उसके दृष्टि में वो है ब्रह्म और उस ब्रह्म को कोई ब्रह्म का बाल भी बांका नहीं कर सकता तो कौन कैसे उसको इच्छा होगी फिर ना न है एक ये हुआ और बिजुगुप्सा का अर्थ घृणा भी होगा तो ब्रह्म ज्ञान होने पर ब्रह्म ज्ञानी को किसी से भी घृणा नहीं होती क्योंकि दूसरा घृणास्पद दिखे तो घृणा हो लेकिन सर्वम घलिदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति ऐसा दर्शन जो कर रहा है वह किससे घृणा करे तो कहते हैं जिसके ज्ञान से जिस अद्वैत ब्रह्म ज्ञान से विजुगुप्सा की निवृत्ति होती है तत्व वह यही है सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित ब्रह्म यही है <clears throat> भाष्य को देखिए अंगुष्ठ मात्रो यानी अंगुष्ठ परिमाण मात्रच प्रत्येक परिमाण अर्थ में होने से उसका अर्थ बताया परिमाण तो अंगुष्ठ परिमाण के समान परिमाण वाला पुरुष अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुणरिकम अब इस, इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं बता रहे हैं कैसे आत्मा में यह अंगुष्ठ परिमाण विशेषण उपपन्न होता है अंगुष्ठ परिमाणम हृदय पुंडरीकम् अंतकरण का गोलक जो हृदय कमल है वह अंगुष्ठ परिमाण वाला है और तत्द्रवर्ती अंतकरण उपाधि और तत्द्रवर्ती इसमें तत्शब्द का अर्थ है वो हृदय पुंडरीक और उस हृदय पुंडरीक में जो अवकाश है छिद्र यानी अवकाश और उसमें स्थित है जीव की उपाधिभूत अंतकरण तो इसलिए अंतकरण उपाधि तत्द्रवर्ती अंतकरण उपाधि उसे भी अंगुष्ठ मात्र कहा जाता है उस अंतकरण रूपी उपाधि वाले जीवात्मा को भी औपचारिक रूप से गौण रूप से अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है तो अंगुष्ट मात्र वंश पर्व मध्य वर्ती अंबरवत तो जैसे औपचारिक रूप से आकाश को कहा जाता है पर्व परिमाण पर्व मात्र पर्व क्या है तो पर्व है बांस का जो बीच बीच में वो दिखते हैं ना गाठ गाठ होती है उस गांठ के अंदर भी छिद्र होता है ना तो जो छिद्र है वो अंगुष्ठ पर्व है कहलाता है और उस पर्व के अंदर जो अवकाश है वो आकाश है वो कितना बड़ा है तो जो पर्व का परिमाण है बाँस के उतना ही परिमाण उस आकाश का कहा जाएगा स्वरूपतः आकाश तो केवल आकाश के दृष्टि से देखेंगे तो व्यापक है लेकिन व्यापक आकाश को भी जैसे औपचारिक रूप से बांस के पर्व के छिद्र के परिमाण के तरह परिमाण वाला कहा जाता है जैसे ऐसे ही अंगुष्ठ परिमाण कहा जाता है आपके आत्मा को इसे समझाने के लिए दृष्टांत है अंगुष्ठ मात्र वंश पर्व मध्य वर्ती अंबरवत तो पुरुष अब अंगुष्ठ मात्र पद की उपपत्ति हो गई पुरुष पद का अर्थ करते हैं पूर्णम इति पुरुषः तो सारा संसार जिससे व्याप्त हैं जो सारे संसार में व्याप्त हैं वो हैं पुरुष आत्मा और मध्य आत्मनि शरीरे तिष्ठति यह और वो कहाँ है तो वह शरीर में है और तम आत्मा ईशानम भूतभव्य तो भूतभव्य ने कालत्रय से अवचिन्न सारा संसार का जो नियामक है सारे संसार का नियामक जो है वो वो है तत्पदार्थ सबका सबकामी सर्वांतरयामी और वो मैं हूँ केवल अपने का उपाधिभूत कार्यक्रम संघात में स्थित अंगुष्ठ परिमाण मात्र में नहीं हूँ परिचिन्न अभी तु सारे संसार का नियामक परमात्मा मैं हूँ ऐसा विदित्वा न अनुभूय नीजुगुपते अर्थ निकलेगा न तत इत्यादि पूर्ववत इस वेदन से फिर बीजगुप्सा नहीं होती है अब तेरहवा मंत्र है इस तेरहवें मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं